ोपनिषद भाष्यार्थ अध्याय पांच खंड पांच छत पर जन्य रूपा अग्नि विद्या द्वितीय होम पर्याजाथमा अब श्रुति द्वितीय होम के पर्याजाथ का वर्णन करती है परजन्यो वाव गौतम अग्निस्जुरव भ्रम धूमो विद्युद निरंगारा ह्रादन्यों विस्फुलिंगा हे परजन्य ही अग्नि है उसका वायु ही समिध है बादल धूम है बहुत ज्वाला है विद्युत ज्वाला है वज्र अंगार है तथा गर्जन विस्फुलिंग है परजन्यो भाव पर्जन्यव गौतमा ही परजन्यो नाम वृष्टुपकरणाभिमी देवता तस्य वायुरेव समितः देवताशेष तस्ुरवितयुना हिपर्जन्योग्निध्यते पुरोवाता प्राबल्ये वृष्टिदर्शन अभ्रधूमो धूम कार्यवादूमच्चमाण्वाद विदुद्दर्चि प्रकाश साम् अशनीरंगारा काठि्याद विद्युसबा भ्रादन्यो विफुलिंगाधन्यो गर्जित शब्द मेघा विप्रकृण सामान्याम पर्जन्यो परजन्यो व परजन्य ही अग्नि है वृष्टि के जो साधन है उनके अभिमानी देवता विशेष का नाम परजन्य है उसका वायु ही समिध है क्योंकि परजन्य रूप अग्नि वायु से ही प्रदीप्त होता है जैसा कि पूर्वी वायु आदि की प्रबलता होने पर वृष्टि होती देखी जाने से सिद्ध होता है धूम का कार्य होने होने तथा धूम देखा जाने कारण कारण बादल है। प्रकाश में समानता विद्युत बिजली है। कठिनता के कारण अथवा विद्युत से संबंध रखने के कारण वज्र अंगार है राधनय विस्फुलिंग है मेघों की गर्जना के शब्दों को राधनी कहते हैं विप्रकर्णत्व इधर उधर फैले रहने में समानता होने के कारण वे विस्फुलिंग में देवगण राजा सोम का हवन करते हैं उस आहुति से वर्षा होती है तस्त तस्मिन नग्नो देवा पूर्ववत्म राज जुहवती तस्या आहुतेर वर्षम परिणता पर्याये प्राप्य परिणमते इस अग्नि में देवगण पूर्वत राजा सोम का हवन करते हैं उस आहुति से वर्षा होती है श्रद्धा संज्ञक आप इस द्वितीय पर्याय में सोम के आकार में परिणत हो पर्जनग्नि को प्राप्त होकर विष्ट रूप में परणित हो जाते हैं ये छांदोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये पंचम खंडभाष्यम संपूर्ण ष्ठखंड पृथ्वी रूप अग्निविद्या पृथ्वी भाव गौतमा सस्या संवत्सर एव समाकाशो धूमोरा तिर्चित सोंगारा अवांतर विस्फुलिंगा हे गौतम पृथ्वी ही अग्नि है, है आकाश धूम है रात्रि ज्वाला है दिशाएं अंगारे हैं तथा दिशाएं विस्फुलिंग है पृथ्वी भाव गौतमादि पूर्वत पृथिव्याख्य संवत्सर एवं समित संवत्सरे कालि पृथ्वी निष्पत्तये ृहियादप आकाशो धूम पृथिव्या आकाशो अनुरूपा दृश्यधूमा रात्रत्रत्रिरचि पृथिव्या प्रकाशात्मका रात्रिमोप्वाद्नेनुपमचि दिशोंगारा उपशातसम अवातरदिशो विस्फुलिंगा छिद्र गौतम पृथ्वी ही अग्नि है इत्यादि पूर्व समझना चाहिए उस पृथ्वी अग्नि का संवत्सर ही समिध है क्योंकि संवत्सर रूप काल से प्रसिद्ध होकर अर्थात पुष्ट लाभ करके ही पृथ्वी धान्यादि की निष्पत्ति में समर्थ होती है आकाश धूम है क्योंकि आकाश पृथ्वी से उठा हुआ सा दिखाई देता है जिस प्रकार की अग्नि से धुआं उठता दिखाई देता है रात्रि ज्वाला है अप्रकाशात्मिका पृथ्वी के अनुरूप ही रात्रि ज्वाला है क्योंकि वह तमोरूपा है अतः पृथ्वी रूप अग्नि के समान यह उसके अनुरूप ज्वाला है उपशांति में समानता होने के कारण दिशाएं अंगारे हैं तथा क्षुद्रत्व में समानता होने के कारण अवान्तर दिशाएं कोण विश्वलिंग है तस्मिन्ने तस्मिन नग्नो तस्या आहुते तस्न्े तस्वर्षम उस इस अग्नि में देवगण वर्षा का हवन करते हैं उस आहुति से अन्न होता है तस्म तस्या आहुते रन्नम बृह्यवादी तस्मिन्ने तस्त तस्मिन, इत्यादि श्रुति का अर्थ पूर्वत है उस आहुति से बृहया बृहवादी रूप अन्न होता है छांदो जोपनिषदे पंचमाध्याय ष्टखंड चूर्ण सप्तम खंड पुष्विद्याषो वाव गौतने वागे सितो धूमो जिह्वाचे चक्षुरंगारा श्रोत्र विस्फुलिंगा हे गौतम पुरुषी ही अग्नि उसकी वाक् समिध है प्राण धूम है जिह्वाज्वाला है चक्षु अंगारे और श्रोत विस्फुलिंग है पुरुषो वावौत सित ही मुखेन सीध्यते पुरुषो नमूक प्राणो धूमा धूम धूम इव मुखागमान जिह्वारी लोहित्वात चक्षारा मास हे गौतम पुरुष ही अग्नि है उसकी वाक ही समिध है क्योंकि वाणी रूप मुख के द्वारा ही पुरुष सुशोभित होता है मुख पुरुष शोभित नहीं होता प्राण धूम है क्योंकि वह धूम के समान मुख से निकलता है लाल होने के कारण जिह्वा ज्वाला है प्रकाश का आश्रय होने के कारण नेत्र अंगारे हैं तथा विप्रणत्व में समानता होने से है। तस मिन्ने तस देवा सेवा तस्या जुहवतीहुते रेत उस इस अग्नि में देवगण अन्न का होम करते हैं उस आहुति से वीर उत्पन्न होता है समान मनत अन्न जुहवती विजादी संस्कृतम तस्याहुते रेत संभवती शेष अर्थ पूर्वत है देवगण इसमें व्रीही आदि से सम्यक प्रकार से तैयार किए हुए अन्न का हवन करते हैं उस आहुते से वीरिय उत्पन्न होता है इत छांदोग्योपनिषदि पंचमाध्याय सप्तम खंड भाष्य संपूर्ण अष्टम खंड स्त्री रूपा अग्निविद्या योषा भाव गौतमाग्निश्प्य समेद्य दुमंत्र ये सब धूमो योनिंतः करोतीा अभिनदा विस्फुलिंगा हे गौतम स्त्री ही अग्नि है उसका उपास ही समिध है पुरुष जो उपमंत्रण करता है वह धूम है योनि ज्वाला है तथा जो भीतर की ओर करता है वह अंगारे हैं और उससे जो सुख होता है वह विस्फुलिंग है तस्या तेन योषावौतमा तस्थ एविति साुत्दनाय समते यदुपमंत्रियूम सा स्त्रीसंभवादुपमंत्रण योनिरचि लोहित करती अंगारा अग्निंबाभन सुखलवा छुद्र गौतम स्त्री अग्नि उसका उपस्थ ही समिध है क्योंकि उससे वह उत्पन्न करने के लिए समिध होती है पुरुष जो उपमंत्रण की प्रवृत्ति स्त्री से ही होती है लोहित वर्ण होने के कारण योनि ज्वाला है तथा जो भीतर की ओर करता है वह अग्नि के संबंध के कारण अंगारे हैं और अभिनंद सुख के कण मात्र छुद्र होने के कारण है तस्मिन तो देवगण वीर का हवन करते हैं उस आहुति से गर्भ उत्पन्न होता है तस्मिन् ने तस्मिन् अग्नो देवारे तो तस्या तस् आहुतेर् गर्भ संभवतीं श्रद्धा सोमवर्षा नेतो हवनपरियाय क्रमेणापे गर्भी भूतास्ता तत्र पहुुति समवायि प्राधान्य आपह विवक्षा आप पंचम्याचसोति नवाप कवला सोम कार्य आरभंते नापोत्रिविकृता त्रिविध कृतत्वेपि विशेष दृष्टः पृथ्वीय निमा अग्नि सम कृतसालाभो दृष्ट पृथ्वीमीमापोय्य निदुताने वाहुल्यासवायिनी सोम आदि कार्यारभ कारण्यापच्य दृश्यंते च द्रवबाल्यम सोमवृष्टन नरे तो देहेश बहुद्रव च शरीर यद्यपि पार्थिव त्र पंचमया आहुत हुता तो रेतोपा आपो उस इस अग्नि में देवगण वीर्य का हवन करते हैं उस आहुति से गर्भ उत्पन्न होता है इस प्रकार श्रद्धा सोम वर्षा अन्न और रेतरूप आहुतियों के हवन के पर्यायक्रम से वह जल ही गर्भ रूप में परिणत होता है उनमें आहुतियों से संबंध होने के कारण श्रुति को जल की ही प्रधानता बदलानी अभीष्ट है इसी से उसने कहा है कि पांचवी आहुति में जल पुरुषवाची हो जाता है केवल जल ही सोमादि कार्य आरंभ कर देते हों यह बात नहीं है और न जल अति पृथ्वी जल और तेज इन तीनों के समिश्रण से रहित हो ऐसी ही बात है त्रिवृत्त होने पर भी एक एक भूत की बहुलता के कारण उनमें से प्रत्येक को या पृथ्वी है या जल है या अग्नि है इस प्रकार भिन्न भिन्न नाम प्राप्त होता देखा जाता है अतः जल की बहुलता होने के कारण कर्म में सम्मिलित हुए सभी भूत सोमादि कार्य आरंभ करने वाले जल कहे जाते हैं इसके सिवा वृष्टि अन्न वीर्य और देह में द्रवत्व को बहुलता भी देखी जाती है शरीर यद्यपि पार्थिव होता है तो भी उसमें द्रव की अधिकता होती है उनमें पांचवी आहुति के हूत होने पर वीरूप जल गर्भ में परिणत हो जाता है अर्थात पुरुष शब्दवाची हो जाता है पंचमाध्याय अष्टम खंडभाष्यम संपूर्णम नवम खंड पंचम आहुति में पुरुषत्व को प्राप्त हुए जल की गति तो पंचम्याम आहुतावापुरशवचसो भवती तीसा उल्भावृतो गर्भो दसवा नववासानिवा यद जायते इस प्रकार पांचवी आहुति के दिए जाने पर आप पुरुष शब्दवाची हो जाते हैं वह जरायु से आवृत हुआ गर्भ दस या नौ महीने अथवा जब तक पूर्णांग नहीं होता तब तक माता की कुक्षी के भीतर ही शयन करने के अनंतर फिर उत्पन्न होता है इेतीं तो पंचम्यावापुरचसो व्याख्यात एक प्रश्न यू द्व्युका प्रत्यावृत्यो आहुत पृथ्वी पुरुष स्त्रिम क्रमेणविश्य लोकम प्रत्युत्थ यक, यक उक्तम उक्तम प्रथमे प्रश्न वाजस्नेक उत्तम प्रास प्रजा प्रयती इस प्रकार पांचवी आहुति में जल पुरुषवाकी हो जाता है इस एक प्रश्न की व्याख्या हुई तथा वाजस्नेह श्रुति में जो दिलोक से पृथ्वी की ओर आई हुई दो आहूतियों के विषय में यह कहा गया है कि वे क्रमशः पृथ्वी पुरुष और स्त्री में प्रवेश कर परलोक के प्रति उत्थान करने वाली होती है उसका भी प्रसंग प्रसंगवश यहाँ वर्णन कर दिया जाता है यहाँ जो पहले प्रश्न में कहा गया है कि क्या तुम जानते हो कि यह प्रजा मरने के अनंतर यहां से कहा जाती है उसका यह उपक्रम है सगर्भोपाम पंचम परिणाम विशेष आहुति कर्म संवाइनी नाम श्रद्धाश्दवाच्याृत उलबेन जरायुण वेष्टौ दसवा नववासानु कुौ शयि यूनाति वाठरम जायते आहृति कर्म से संबद्ध श्रद्धा शब्दवाच्य जल का पंचम परिणाम विशेष व गर्भ उल्बावृत उल्ब अर्थात जरायु संज्ञक गर्भवेष्टन चर्म से आवृत वेष्टित हुआ दस या नौ मास तक अथवा जितने भी न्यून या अधिक समय में पूर्णांग हो जा माता की कुक्षी में सहन करने के अनंतर फिर उत्पन्न होता है उल्बावृत इत्यादि वैराग्य हेतु तो उच्यते कष्टि मतु कौ मुत्रपुरीसभात पित श्लेष्मादिणे तदनुप्त गर्भस्ोल्भाशुचि पटावृत लोहितते लोहितरेत शुचिबीज से मतुरशितुप्रवेशन विवर्धम निरुद्धशक्ति बलवीर्यतज सैनम ततो कष्टतरा ग्राह्यति अपि नती दीर्घ काल्ते इत्यादि सब कथन वैराग्य के लिए है उल्बरूप अपवित्र वस्त्र से लिपटे हुए रज और वीर्य रूप अपवित्र बीज वाले माता के खाए पिए पदार्थ के रस के प्रवेश से बढ़ने वाले तथा जिसके शक्ति बल वीर्य तेज बुद्धि और चेष्टा ये सब निरुद्ध अविकसित रहते हैं उस गर्भ का माता की मल मूत्र मलमूत्रवाद पित्त एवं कफादि से भरी हुई कुक्षि में शयन करना कष्टमय ही है उससे भी अधिक कष्टप्रद योनि द्वार से पीड़ित हुए गर्भ का बाहर निकलना रूप जन्म है इस प्रकार श्रुति वैराग्य का ग्रहण कराती है इसके सिवा जो एक मुहूर्त के लिए भी असह्य है उस कुक्षी में दस या नौ मास के दीर्घ काल पर्यंत शयन करने के अनंतर जन्म लेना भी वैराग्य का ही हेतु है सजातो सजातोधायुषम जीवती तम प्रेतम दिष्टमित्न एव अरंती यत एवे तो यत सम्भूतोती इस प्रकार उत्पन्न होने पर वह आयु पर्यंत जीवित रहता है फिर मरने पर कर्मवश पर लोग को प्रथित हुए उस जीव को अग्नि के प्रति ही ले जाते ले जाते हैं जहां से कि वह आया था और जिससे उत्पन्न हुआ था स एवं जातो यदायुषम पुनः पुनर्घटी गमना गमनाय कर्म कुर कुलाल चक्रवद्वा तिरभ्रमणा कर्मणोपात् तावत् यवत्कर्मणोपातमु तज्जीवेदीयुषं प्रेत मृत दिष्टम कर्मण निर्दिष्ट परलोकम प्रति यदि चेज्जीवन वैदिके कर्मणि ज्ञाने वाधीतमेनम मृतमस्मद ग्रद मृतो हनती पुत्र कर्मणे जत एवेत आगत साकाशा श्रद्धाद्याहूति क्रमेण जतच पंचभ्योग्निभ्य समूत उत्पन्न तस्मावाने हरती स्वामे ज्योनिम्ग इस प्रकार उत्पन्न हुआ वह जब तक आयु होती है घटी यंत्र के समान पुनः पुनः आवागमन के लिए अथवा कुलाल चक्र के समान चारों ओर काटने के लिए कर्म कर्म करता हुआ कर्म द्वारा जितने आयु आयु प्राप्त की होती है है। है, उतना जीवित रहता है। फिर जिसकी आयु छीन हो गई है, ऐसे इस प्रेत मृत एवं दृष्ट कर्म द्वारा परलोक के प्रति नियुक्त किए हुए इस जीव को क्योंकि यदि वह जीवित रहता तो कर्म अथवा ज्ञान का अधिकारी होता अतः उस मरे हुए प्राणी को जहां से इस ग्राम से ऋत्विक अथवा पुत्रगण अंत्येष्ट कर्म के लिए अग्नि के प्रति ले जाते हैं, जिस अग्नि अग्नि से की से की की श्रद्धा, श्रद्धा आदि आहुतियों के क्रम से वह यहां आया था तथा जिन पांच अग्नियों से वह उत्पन्न होता है उस अग्नि के प्रति ही वे इसे ले जाते हैं तात्पर्य यह है कि इसे अपनी योन्यभूत अग्नि को ही प्राप्त करा देते हैं यदि छांदोग्योपनिषद पंचमाध्याय नव खंडभाष्यम संपूर्ण